भाइयों और बहनों जो भाइयों ने इतनी सभ्यता से आदर से विवेक से विरोध किया और पीछे बिल्कुल शांत रहे उस लिए तो उनको मैं जितने धन्यवाद हूँ कम है और आप लोगों को जिन्होंने ऐसा इकरार कर लिया कि हम दिल से भी रोशनी करेंगे एक कठोर शब्द भी कठोर उन भाइयों को सुनाएंगे नहीं है वो आपको भी धन्यवाद है सब मुझको मीठा ही लगता है और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसका एकाएक तो कोई हम हादसा तो नहीं बता सकते हैं हमारे पास कोई जादू तो नहीं है लेकिन इतना मैं आपको अनुभव से कह सकता हूँ ये जो सभ्य सब ने बताई है उसका परिणाम तो हमको अच्छा ही मिलने वाला है इसलिए मेरे दिल में कोई शक नहीं है आपने जो आज भजन सुना तो मैं तो कोई समझता तो नहीं हूँ संगीत के बारे में वो तो मैंने आपको कहा लेकिन इतना तो मैं समझ गया कि उस रोज़ जो उन्होंने हमको भजन सुनाया और आज भी सुनाया वो उसका राग तो ऐसा कहो मामूली चीज़ है ऐसे जैसे हमारे गुजराती में कहते हैं दोहरा है तुलसीदास तो का दोहा है तुलसीदास तो की छुपाई है उसमें क्या भरा था छुपाई तो बचपन से मुझको सिखाई गई पाठशाला में बैठा तो दोहरा सीखो दोहा चुपाई सीखो भोजन की छंद सीखो उसमें कोई बहुत सीखने की चीज़ ही नहीं रहती है एक बच्चे को भी थोड़ा पिंगल शास्त्र सिखा दो तो अपने आप को बना देता है वो छंद बना सकेगा उसमें कोई काव्य होगा कि नहीं तो दूसरी बात है तो यहाँ तो ऐसा एक मामूली चीज़ उसको भी उन्होंने क्योंकि उनके पास कंठ है उनके पास वो कला है तो इस कला और कंठ में जो माधुर्य भरा है उसमें दे दिया तो बहुत मीठा लगा मुझको तो बड़ा मीठा लगा कि ये एक मामूली चीज़ है उसको भी बहुत सुंदर करके बताया वही कला का नाम है कला इसका नाम नहीं है कि कोई बहुत भव्य चीज़ है उसका जैसे बनाओ तो उसका तो उसकी भव्यता तो चली जाएगी लेकिन मामूली चीज़ है उसमें वो सौंदर्य भटता है कलाकार ऐसी खूब इसे बनाता है तो एक दूसरी चीज़ बन जाती है ऐसा मैंने इसमें पाया और उसमें कहा तो क्या है कि उसमें भी तो एक वस्तु जो भरी है वो तो ये है कि मन मंदिर में तो मन को तो मंदिर बनाया मन वो तो हमारा मन भ्रष्ट रहता है तो तो उसको कोई मंदिर थोड़ा कह सकता है मन जिसका ऐसा चंचल है कि यहाँ जाता है वहाँ जाता है सब चीज़ को खाना है सब चीज़ को देखना है सब बुरी चीज़ करना है इस तरह से मंदिर जा मन जाता है तो उसको कोई मंदिर नहीं चलता लेकिन यहाँ तो कहा कि मन मंदिर मन, में क्या कर के प्रीत बसा दे ये उनका है तो तो अहिंसा का शिक्षण हो गया उसमें एक एक सामान्य शब्दों में लेकिन उसमें एक तो कंठ भरा है गाने में कला भरी है और दूसरा वो शब्दों में तो चमत्कार रहा है वो तो कवि का काम है तो वो उन्होंने दिया और पीछे जो दिल जिस आदमी को कहता है उसको क्या कहता है कि तू मूर्ख है भोला भाला है तो कहता है कि तू क्यों मूर्ख बनता है क्यों भोला भाला है बेटा है इतना कर ले और तेरा मन की मन मं को मंदिर बना दे और पीछे उसमें तू प्रीत को रख दे तो तेरा काम हो जाता है तो पीछे उसने क्या कहा है कि अगर ऐसा तू करेगा तो तेरे दिल में तू जोत तो लगा दे तो मेरे दिल में जो तू जोत लगा ले तो सारा सारी दुनिया में जो ही तू देखेगा पीछे सारी दुनिया में अंधेरा नहीं देखेगा तब उसको जोत मिलेगी अगर तेरा दिल में वो नहीं होता है वहाँ तो जो जो प्रकाश नहीं देखेगा तो दुनिया में भी तो उसको प्रकाश देखने वाला नहीं है वो वो चमत्कार वो अहिंसा में भरा है वो चमत्कार सत्य में भरा है ऐसी सारी बात उसमें कौन सी झंझट में हमको पढ़ना पड़ेगा इतनी चीज हम सीख लें तो हमारा दुनिया में जो व्यवहार है बिल्कुल सरल हो जाता है इतना तो मैं इस चीज पर आपको कहूँगा अभी जो मैंने थोड़ा याद अगर उसको रह जाए तो मैं थोड़ी चीज है वो कहना चाहता हूँ तीसरी बात है दो एक तो गरीब आदमी जो पड़े तो गरीब आदमी को तो जो बड़े बड़े हैं छोड़ देते हैं ये बहुत बुरी बात है लेकिन ये हमारा लक्षण बन गया है और मैंने इसी वक्त बना है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो तो बहुत जगह पे वही बना है आखिर में मैं तो रहा नौखाली में तो नौखाली में जो गरीब लोग थे वो डरे गए उसको पूछा नहीं जो तो धनिक लोग थे जिसके पास कुछ लोग पैसे पड़े थे तो पैसे लेकर उस वक्त तो ये कुछ हो नहीं गया था लेकिन कलकत्ते में कुछ हो गया था तो वहाँ पीछे वो हिंदू पड़े थे वहाँ तो कोई सिख तो रहता नहीं था कोई बड़ा होगा तो दूसरी बात सिर्फ हिंदू ही थे और और उसमें वो अछूत जाति जिसको हम कहते हैं अपनी मूर्खता में वो तो है तो वो तो बहुत पड़े थे नमो शूद्र उनको कहते हैं तो उनके तो एक देहात और कितनी देहात भरी है वहाँ तो मैं तो मैं तो सब जगह पे गया हूं ना तो वहाँ से वो जो धनिक लोग थे वो भागे भागे कोई आसाम गया कोई कहीं गया कोई कहीं गया गरीबों को छोड़ दिया गरीब क्या करे गरीब के बेचार ऐसा न डब जाए वो वो दिल में राम है लेकिन मुह में राम का नाम नहीं ले सके उलट पड़ी है विचारी शंखा पहनती है वो तो जो जी का विवाह हो गया है उसको वो तो उसको पहनना ही है वो अगर टूट जाए और उसके हाथों पर वो न रहे, तो रोना शुरू कर देगी। और यहाँ उसको सिंदूर लगाना है कुमकुम -कुम लगाना है वो अगर नहीं लगाया है तो तो उरत पीछे बिचारी वो परेशान हो जाती है सब चीज़ को भूल सकते हैं लेकिन वहाँ भूल गई क्योंकि गरीब रहते और गरीब रहें तो बच्चों क्या करें तो उन्होंने ऐसा किया तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि यहाँ लेकिन आज पंजाब से आ रहे हैं दूसरी जगह से आ रहे हैं तो उसमें जो धनिक है वो तो कुछ न कुछ अपना कर लेते हैं कुछ न कुछ पैसे मिलते हैं उनको दोस्त भी मिलते हैं लेकिन गरीब को क्या मिलेगा तो गरीब कहाँ जाए तो मैंने तो वहाँ से मैं सीखता और वो वहाँ तो हिंदू थे बिहार में चला गया तो मुसलमान थे तो मुसलमानों को भी मैंने यही बताया कि आप में मर गए हो तो मर गए लेकिन जो अच्छे हैं धनिक जो चार सकते वो तो चले जाए और अपना संभाल में और बेचे गरीब का गरीब का बेली तो इसलिए तो निकला है ना कि गरीब का बेली परमेश्वर है तो परमेश्वर तो है लेकिन परमेश्वर कहाँ हाथ से मुँह से काम करता है लेकिन वो तो दूसरों को प्रेरणा कर लेता है दूसरों के मार्फत से काम कर लेता है लेकिन हम अगर कठोर बन जाए ईश्वर को भूल जाए नास्तिक बन जाए तो तो हमारे यही हाल है ना कि जिसके पास थोड़ा धन है और धन उसका परमेश्वर बन गया वो कहीं भी भाग गए और गरीब हेवो पड़े है वो बढ़े रहे तो मुझको परेशानी में जो गरीब लोग हैं वो बेचारे लिख सकते हैं तो लिखते भी हैं पर तो हमारा तो कुछ करो मैं कौन करने वाला था लेकिन वो जानते हैं ना कि मैं तो इतने वर्षों से आपके बीच में पढ़ा हो तो गरीबों का काम तो करता ही हूँ तो इसलिए वो देखते हैं मेरी ओर देखें लेकिन मेरी ओर देखने से उनको क्या मैं कर सकता हूँ मेरे पास कहाँ कोई ताकत है सट्टा है कुछ नहीं लेकिन तो भी वो लिखते हैं लेकिन उससे मुझको ज्ञान तो मिल जाता है यह अभी यहाँ हमारे पास इतनी शिविर चलती है उसमें काफ़ी गरीब लोग पड़े हैं धनिक भी पड़े हैं धनिक नहीं है ऐसा नहीं है और उसमें ऐसे अच्छे भी हैं कि जो उनको खाना खिलाकर खाते हैं उनको पहनना देकर पीछे वो पहनते हैं उसके सिवाय वो वो सुख सुखी नहीं बन सकते ऐसे तो हैं लेकिन ऐसे तो बहुत कम है बाकी है वो चले जाते हैं तो मैंने ये कह दिया है कि जो यहाँ आ गए हैं वो भी धनी को और गरीब ऐसा हिस्सा न कर ले या तो ये ये बड़े कबीले का है पर तो नहीं है नाट चाट उनकी ऊंची है और एक की नीचे है तो नीचे है उसको घृणा की नज़र से देखें वो तो कोई उसमें धर्म नहीं है तो अधर्म है इसलिए मैंने कह दिया है कि मैं तो, तो कहूँगा साफ साफ सब कि जो ऐसे लोग हैं उनको भी गरीबों को साथ लेकर चलना है गरीबों को खाना देकर खिलाना है एक लोग का तो मैंने बात की वो तो उससे ठोकाम तो नहीं निपटता है सब लोगों को ऐसा करना है अगर ऐसा करे तो पीछे वो संगठित रूप में रह सकते हैं आज मेरे पास कोई सज्जन आ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ ऐसी कैंप देखी कि जो देख वो खुश हुए उन्होंने कहा कि हाँ तो हम गए तो बहुत अच्छा था साफ सूर लोग भी अच्छी तरह से लेते थे उन्होंने भी ये तो देख लिया कि हाँ ये भी विभाग तो पड़े हैं कि जो मानते हैं कि हम तो बड़े हैं हम तो ऊँच चाहते थे उच्च चाहती है तो, तो, तो कोई तो, तो, तो अंग्लिश आए थे तो अंग्लिश तो नहीं थे यूरोप के थे लेकिन तो तो बड़े अच्छे हैं और वो तो विद्वान दोनों पति पत्नी थे तो मुझको सब सुनाया और उन्होंने कहा कि अब तो हम सेवा करने के लिए रहना चाहते हैं और कुछ कर सकते हैं तो करें वो पैसे के लिए नहीं आए हैं ऐसा मैं समझा उनके पास से बाकी सही चार नहीं है वो तो ईश्वर जानता है तो उन्होंने मुझको सुनाया कि ऐसा देख खुश हुई लेकिन जब वो देख लें अभी तो यहाँ तो सब एक साथ रहते हैं यहाँ कोई गरीब नहीं है कोई धनिक नहीं है सब ईश्वर का नाम देकर काम करते हैं और जो मिलावो खा हैं ऐसा करें तो सब जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है इस तरह से ये मना कि दिल्ली में जितनी हो दूध रुपयी है तो उसमें शक्कर देने से मिल जाएंगे तो पीछे कोई शिकायत नहीं करेगा कि लाखों आदमी दिल्ली में आ गए उनका क्या होगा इस तरह से वो रह सकते तो बड़ी भारी बात है तो मैंने सोचा कि एक तो वो बात तो मैं आप लोगों से कह दूँगा अगर मैं कह दूँ तो पीछे आराम से वो तो हो सकता है और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि अभी काफ़ी मुसलमान पढ़े और उसमें से ऐसे मुसलमान पड़े हैं मेरे पास तो सारी फेरिश आ गई कल तो मैं देखकर हैरान हुआ कि कोई दो चार नहीं लेकिन उसमें जो लिखा है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है तो सैकड़ों मुसलमानों को हिंदू बनाया है या तो सिख बनाया है मजबूत क्या है उसमें तो सोचा होगा और पीछे कहते हैं कि यहाँ चोटी बना रखी है ताड़ी है वो निकाल दी तो वो जो मुसलमान की सफल वो तो, तो बदलती मुसलमान का हृदय अगर है और सच्चा है वहाँ खुदा बैठा है तो वो तो बदल नहीं सकता है और अगर खुदा सचमुच बैठा है तो वो दाढ़ी रखना चाहता है तो दाढ़ी क्यों मुंडा ले? और छोटी नहीं रखना चाहते हैं तो शिखा क्यों रखे कोई उसकी जरूरत नहीं है हाँ वो पढ़ना चाहता है हमारी चीज़ें गिटा दी तो वो खुशी से पढ़ें लेकिन मैं, मैं मजबूर करूँ उसको कि तुम्हारे गीता सीखना है या तो मुझको कोई मुसलमान आकर मजबूर करेगा मैं तो पढ़ता हूँ कुरान में शायद और खुश होता हूँ इससे मेरा आत्मा भी राजी होता है लेकिन कोई मुझको हुक्म करे पढ़ और नहीं तो मारेंगे तो मैं कहूँगा कि तब दे जवाब का। कुरान शरीफ में भी रत्न भरे हैं वो मुझे नहीं चाहिए तो मजबूर करके तो कुछ न करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब जितने ऐसे मुसलमान पढ़े हैं वो कि हम कभी सुखी नहीं रहने वाले हैं मजबूर करके आपको बना मजबूर पर करके बनाया उसे तो हिंदू धर्म का पीछे वो नाश करने की हमने कोशिश करनी ली तो मैं ये कहूँगा और जैसे जो ऐसे बन गए हिंदू या तो सिख उनको मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को तो अपना धर्म पर कायम रहना है और आपको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान ऐसा हो नहीं सकता हमेशा के लिए हमेशा के लिए अगर रहने की कोशिश करें तो हिंदुस्तान को किस जाना है। आजादी को भूल जाना है आजादी आया तो गई लेकिन बिल्कुल स्वप्नवत थोड़ी सी भी शंका नहीं है इसलिए मैं तो ये कहूँगा ऐसे जितने लोग पड़े हैं मुसलमान, उनको बिल्कुल निधर होकर पढ़ा देना है अगर वो यहाँ तक कहें और उनको भी कह सकते हैं तो, तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा कि वो कहें कि भाई वो तो हमने किया तो है हम डर गए लेकिन अभी हम समझ गए हैं कि जो खुदा परस्त है ईश्वर का भक्त है उसको किसका डर रह सकता है वो डरेगा तो बिल्कुल ईश्वर से ही डरेगा दूसरा किसी से नहीं डरेगा और ईश्वर का डर तो अच्छी बात है क्योंकि वो तो वो तो प्रीति का प्रेम का धाम है दया का सागर है उससे डरो तो भी हम तो कृतार्थ हो जाते हैं तो डर रखना ही है तो ईश्वर का रखे इंसान का कभी नहीं इस तरह से अगर वो रहें तो कह तो देंगे कि हम बने तो सही लेकिन अभी हम उससे तो मरना भरा समझेंगे या तो हमको कहीं भेज देते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान की जाना नहीं चाहते हैं और जो नहीं जाना चाहते हैं एक को भी मजबूर करके हम भेज नहीं सकते ठीक है कि वो याकत अली साहेब हमारे प्राण हैं उनके साथ फिर हो गया कि जो जो वहाँ हिंदू है वो आना चाहते हैं कि आ जाए और यहाँ जो मुसलमान पढ़े वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन इसमें कोई न लियात वली साहेब न सरदार साहेब न जवाहर लाल कोई भी उन लोगों को मजबूर नहीं कर सकते ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो जाने का उनको उन पर फर्ज हो जाता है वो खुशी से जाना चाहते हैं ऐसा समझकर उन्होंने ये समझौता किया तो वो समझौता का अनर्थ तो हम न करें इसलिए मैं कहूँगा कि किसी को मजबूरन जाने काफ़ी लोग पड़ेंगे तो उन लोगों को मैं तो कहता हूँ उसमें आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो मैं नहीं जानता आपको अच्छा लगना चाहिए अगर हमेशा यहाँ आकर भगवान का आप स्मरण करते हैं तो होना चाहिए कि इस तरह से हम क्यों करें क्यों करें और के अगर वो ऐसा ही करते रहें तो वैसे जो हिंदू वहाँ पढ़े थे वो हिंदू को वहाँ ले नहीं सबको यहाँ आना है